को मलचित यति दीन दयाला कारण विनुरघो नाथ कृपा गीथयधम खग आनिषो गी गति दिन जो जाचत जो सुनहु उमाते ते लोग भागे हरित जहोहे विषय अनुरागे उनसे खो जत दो भाये चले बिलोक बन बहुताई श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीनदयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था उसको भी वे दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते रहते हैं शिव जी कहते हैं हे पार्वती सुनो वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं फिर दोनों भाई सीताजी को खोजते हुए आगे चले वे वन की सघनता देखते जाते हैं संकुलता मृगत गज पंचायन आवत पंथ कबंधन पाता सही सब कही साप कैब दुर्बास मोही दे सपा प्रभुपद पेखे मिटासो पाप सुनुगंधर्व कहु में तोही सोहाय ब्रह्म कुल दो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला उसने अपने श्राप की सारी बात कही वह बोला दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया श्री राम जी ने कहा हे hey गंधर्व सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता मन क्रम बचन कपट बिरंच मु बस ताके सब देव मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं पुरुष प्रपूजयस गाही सूज्य विप्र शीलगुण शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवेण कह निजर्म साहि समुझा निज पद प्रीति देखी मन भावा रघुपति चरण कमल शिव नया उगनया पणि गति शब्द देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है ऐसा संत कहते हैं शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शुद्ध पूजनीय नहीं है श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया ताहि राम उदार राम सबरे के आ श्रम पुधाराम सबरी देखे राम गृह मुनिके वचन समुझिय भाये सरसी जलोचन बाहू विशाल जटामुकुटर उरबनम शाम गौर सं दर दो भाए सबरे परे चरण लपटाए उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी झील पट पड़ी प्रेम मगन मुख बचन यावा पुन पुनपद रोज सिरनावा दर जलल चरण पखारे पुण्य सुंदर या सन बैठा रे कंद मूल फल सुरसयते ये दे राम कहयान प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार वे प्रेम में में हो गई मुख से वचन नहीं निकलता चरण कमलों सिर फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया